नमस्कार आप सुंदर एडोम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग एबो 60 प्लस वालों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं उनके जीवन के खास अनुभव आपको सुनाते हैं ताकि आपको अपने जीवन में प्रेरणा मिले मोटिवेशन मिले आपको जीवन जीने की एक नई राह मिले इस लक्ष्य को लेकर हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और इस प्रोग्राम को हम इसीलिए सुनाते हैं और इस प्रोग्राम में हम लोग साठ से ज़्यादा उम्र वाले हमारे बड़े भाइयों को बुलाते हैं उनके अनुभव को हम सजा करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है पंचम सिंह जी जो प्रसिद्ध डाकू से बने विश्वविख्यात राज ऋषि ब्रह्मा कुमार पंचम सिंह जी इनका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे बहुत सारे जगह पे ये जाते हैं अपने अनुभव शेयर करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि सदविचारों के साथ जिए और आध्यात्मिक बने राजऋ ऋषि बने ये उनकी बहुत ही अच्छी जीवन की एक अनुभव है उसी अनुभव को लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि किस से इनका जीवन बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव कहेंगे एक बिल्कुल अंधकारमय जीवन और एक बिल्कुल प्रकाशमय दोनों चीजों का इनके पास अनुभव है तो वो अनुभव आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से राज ऋषि ब्रह्मा कुमार पंचम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है म शांति ओम शांति पंचम सिंह जी मुझे ये बताइए कि आपका बचपन का जीवन आपका जन्म कहाँ पर हुआ किस तरह का उस समय माहौल था गांव का वो सारी बातें हम सुनना चाहते हैं आपसे मेरा नाम पंचम सिंह है ग्राम सीमपुरा, जिला भिंड मध्य प्रदेश में उन्नीस सौ तेईस में 14 अप्रैल का मेरा जन्म है जमींदार घराना था छत्रिकुल में मैंने जन्म लिया चार क्लास पढ़ाई की चौदह वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई थी सन अंठावन में मेरे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ था चुनाव के कारण मेरे गांव में दो पार्टी हो गई दूसरी पार्टी के लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा पिताजी आए बैलगाड़ी में रखकर मुझे थाने में ले गए बीस दिन अस्पताल में रहे ठीक होके अपने गांव में आए दोबारा लोग मुझे परेशान करने लगे मेरे पिताजी को भी पीट दिया होनी भी एक प्रबल होती है तो मेरे अंदर एक बदला लेने की भावना जागृत हुई बदले की भावना को लेकर चम्बल घाटी में हम डाकुओं से मिले डाकुओं ने मुझे अपने साथ में रख लिया। एक दिन बारह लोगों को लेकर अपने गांव में गए छह लोगों को गोली से परम पहुंचा दिया डाकू बन गए डाकू बन गए तो आप तो डाकुओं का काम जानता ही हो आज मेरी चौरानवे वर्ष की उम्र होने जा रही है चौरानवे वर्ष की उम्र में मैंने जो अनुभव किया डाकू सत्ता भी देखी राज सत्ता भी देखी और धर्म सत्ता को भी देख रहा हूँ डाकुओं में एकता होती है एकता की शक्ति एक महान शक्ति होती है एकता चाहे तो पहाड़ को भी उठा सकती है और एकता चाहे तो आज के भ्रष्टाचार को भी मिटा उठा सकता अनेकता की बीमारी होने के कारण समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जितना धर्म का प्रचार भी हो रहा है उससे कई गुना अगर भी बढ़ रहा है इसका मूल कारण है अनेकता की बीमारी पंचम सिंह जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप चौदह वर्ष की उम्र में जो है आ, ये आपके गांव में चुनाव हुआ उस समय सन अंठावन में सन और उसके बाद आपने फिर वो डाकुओं के साथ मिल गए और आप डाकू बन गए तो उस समय दूसरे जो लोग थे वो लोग भी क्या आपकी तरह ही उनका भी जीवन था जो लोग डाकू का काम कर रहे थे नहीं देखो हम डाकुओं की बता रहे हैं जी जी कि डाकू जो होते हैं उनमें एक तो एकता होती है एकता की शक्ति महान शक्ति होती है दूसरी तरफ जो डाकू होते वो चरितवान होते हैं हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी नगाह से नहीं देखा होगा एक बार मेरा साथी एक किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय करके आया बाद में किसान आया रोने लगा तो मैंने अपने साथी से बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदाई जला दिया था ये टाकुओं का एक नियम था दूसरी हु. तरफ हमारा 25 राज्यों में पच्चीस जिला में राज चलता था पच्चीस जिला में रेलवी सलामी देख देख निकलती थी और सरकार भी हम ही बनाते थे एकता की शक्ति महान शक्ति होती है दूसरी तरफ परमात्मा की एक शक्ति महान शक्ति होती है परमात्मा हमारा एक पारस है जो लोग को छूने से ही सोना बना देता है हुँ, हुँ। एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि सरकार भी आप ही चलाते थे तो वो किस तरह से चलाते थे क्या करते थे आप लोग देखो 25 राज्यों में तीन माह में विधायक और तीन दि में सरपंच बनाते थे 25 जिला में हम लोग अमीरों से लेके गरीबों को देते थे अच्छा हम डाकुओं ने कभी कोठी बंगला नहीं बनवाए चाहे धर्म सत्ता राज सत्ता को देख सकते हो किसी डाकुओं के मेल अटारी नहीं बने होंगे हम लोग जो है अपने को बहुत बड़ा राजा मानते थे दशा हिस्सा हम लोग वसूल करते थे जिनके पास एक लाख की आमदनी है वो दस हजार रुपया हमको दे न देने पर उनको पकड़ते थे लूटते थे मारते थे ये हम लोगों के नियम कायदा थे <laughs> दूसरी तरफ हम लोग जो है बिना प्रयास किसी को नहीं मारते थे हमारा जो दल था वो अन्याय विरोधी दल था क्योंकि एक बार हम हम लोगों ने एकता के बल पर इंदिरा गांधी को भी चैलेंज दिया था <laughs> कि आपकी सरकार बड़ी कि हमारी इंदिरा गांधी ने कहा कि डाकुओं की कोई सरकार होती है हमने 25 हम 25 गांव एक 25 गांव एक दिन में खाली कर सकते हैं आप कर सकती हो तो उन्होंने फिर जनरल को बुलाया और कहा कि डाकुओं को के ऊपर बम्माट करो इनके ख़त्म करो तो अब मुझे मालूम पड़ गया केंद्र सरकार से तो हम लोगों ने आदिवासी लोगों के जहां हथियार रखे और जो है सब किसान बन गए तीन दिन ये हेलीकॉप्टर घूमे जनलन ने कहा कि हम बम्माट करते हैं जनता मारी जाएगी आप लखित में दे तो स्कीम जो है फेल हो गई <laughs> फिर इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को बुलाया और कहा कि आप लोग डाकों के पास में जाओ जो डाकू मांगेंगे सो हम देंगे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय के कार्यकर्ता सब्बाराम भाई हम लोगों के पास में आए और उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो सरकार आपकी मदद करेगी पंचम सिंह एक बात मैं पूछना चाहूँगा थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सरकार ने ये आदेश दिया कि डाकुओं को ख़त्म करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो मैसेज है आप तक कैसे पहुँचता था, था? नहीं वो तो क्योंकि राजनीति से हमारा संबंध था इंदिरा गांधी का भी हमारे पास लेटर है क्योंकि <laughs> क्योंकि सरकार सरकार लोग बनाते थे सरकार तो क्योंकि तीन माह में विधायक हो एक तीन दिनों में सरपंच तो हम पच्चीस जिला की बात कर रहे हैं सारे भारत की बात तो नहीं जयप्रकाश नारायण ने को हमारे हम लोगों के पास में आए और उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो सरकार आपकी मदद करेगी तो मैंने कई डाकुओं की सरकार मदद क्यों करेगी बोले मुझे इंदिरा गांधी ने भेजा है तो हम पांच सौ छप्पन डाकुओं ने एक चम्मेल घाटी में एक मीटिंग की थी उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मेरी आठ शर्तों को मंजूर करेंगी हम लोग समर्पण कर देंगे अच्छा जिसमें पहली शर्ती किसी डाकू को फांसी ना हो खुली जेल में रखा जाए बी क्लास का खाना दिया जाए तीसवी का जमीन दी जाए बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए और फैमिली के बीच में रखा जाए इसी प्रकार की सुविधा उन लोगों को दी जाए जिनको मैंने पकड़ा है लूटा है मारा है उनके बच्चों को भी नौकरी दी जाए उनको भी जमीने दी, दी जाए, जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरी सभी शर्तों को मंजूर कर दिया उन शर्तों के आधार पर हम पाँच सौ ने सन उन्नीस में समर्पण किया था उस समर्पण की आवाज भारत में प्रकाश सारे विश्व में गूंजी थी हजारों मीडिया विदेश का आया था, था, भर गया न्यायालय भी खुली जेल में बनवाई गई अच्छा। मेरे ऊपर मुकदमा चले जो तो मेरे ऊपर सौकतल के आरोप थे दो से पकड़ डकैती के आरोप थे न्यायालय ने मुझे फांसी की सजा दी जयप्रकाश नारायण ने अपील की राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर कर दी केवल दो लोगों को फांसी की सजा हुई थी मुझे और मोर सिंह को अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई इसके बाद मुझे खुली जेल मंगाओ भोपाल के पास में रखा गया तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जगदीश भाई गुलजार दादी प्रकाशमणि दादी को बुलाया और कहा कि आपका विद्यालय भारत में जब चलेगा पहले डाकुओं का परिवर्तन करके दिखाओ <laughs> तो तीन वर्ष तक खुली जेल मंगावली में ब्रह्माकुमश विद्यालय की शिक्षाएं हमको दी गई बहनों <laughs> का आना जाना रहा सरकार ने लोगों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की थी तीन वर्ष तक खुली जेल मंगावली में शिक्षाएं दी गई इन शिक्षाओं के द्वारा हम लोगों का परिवर्तन हो गया सरकार ने आठ वर्ष में छोड़ दिया आज समाज के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाएं एक महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जब इस विद्यालय की शिक्षाओं के द्वारा पाँच से छप्पन डाकुओं के विचार बदल सकते हैं तो कहा समाज के लोगों को नहीं बदल सकते आज चम्बल घाटी में डाकू समस्या करीबन 100 वर्षों से चली आ रही थी इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया कई बार समर्पण कराया लेकिन डाकू समय नहीं हो पाई ब्रह्मा कुमार विश्वविद्यालय के माध्यम से आज चम्बल घाटी में एक भी डाकू नहीं फूलन देवी बनी अन्य डाकू बने उनका भी हमने समर्पण कराया और समाज में लाया अच्छा फूलन देवी आपके बाद आई ये तो बाद में बनी हाँ हाँ हाँ फिर वो उस समय आप लोगों का जब वो पाँच लोग आप जो है समर्पण कर लिए तो ये लोग नहीं थे उस समय नहीं सबको ज्ञान दिया है ना आ, नहीं नहीं उस समय जब आप आप लोगों ने समर्पण कर दिया उसके बाद ये लोग अलग ग्रुप अलग गैंग के थे क्या नहीं तीन प्रमुख थे मुख्य सिंह माधव सिंह और पंचम सिंह तो तीनों ने मिलकर के पाँच सौ छप्पन लोगों की कहानी सुना रहे हैं पाँच सौ छप्पन डाकों को मारने पकड़ने के लिए भारत सरकार ने सन 1970 में 2 करोड़ का इनाम रखा था नहीं, नहीं। जब एक तोला सोना 90 रुपया में जाता था उस समय की कहानी सुना रहे हैं। नहीं, नहीं। तो इसके बाद आप लोगों के बाद ये फिर दूसरा ग्रुप तैयार हुआ फुलंदी का हाँ ये अन्न डागू बने फूलन देवी बनी मलखान बने अन्य उनका भी हम लोगों ने समर्पण कराया उनका किस विधि से कराया सर्वोदय के माध्यम सर्वोदय के माध्यम से वो कब कराया कुछ बताएंगे उसके बारे में तो इसी प्रकार से जो है ब्रह्मा को कोश्विद्यालय की शिक्षाएँ महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस विद्यालय के द्वारा हम लोगों को जब परिवर्तन हो हुआ हो, हो गया तो सरकार ने आठ वर्ष में छोड़ दिया छोड़ने के बाद बहने मुझे माउंट आबू लाएं तो यहाँ भी हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ जिनकी बारह बरे बाबा की कुटिया में हमें घूमते हुए दिखाई दिए हूँ हु. इससे मुझे निश्चय हुआ निश्चय को लेकर अपने गाँव में गए तीन मंजिल का मकान बना करके विद्यालय को दान पत्र कर दिया है और उस विद्यालय के सदस्य सोने के नाते करीबन ना हम राज्यों में गए चार से जिलों में गए हजारों स्कूलों में मीडियो में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमें तो ये लगता है कि कोई शक्ति हमको उंगली पढ़ के चला रही है इतनी उम्र में भी बाबा हमको चला रहा है इस विद्यालय की शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग इस विद्यालय के विद्यालय की शिक्षाओं को धारण कर धारण करने के लिए साधन और साधना का संबंध होता है जैसे अवस्था व्यवस्था का होता है तो जो साधना करने के लिए जो साधन कोई इस विद्यालय में मैंने देखे वो दूसरी जगह नहीं दिखाई जी, आप, आप लोग आए इस विद्यालय के संपर्श में आए और साधन करें जो साधना करने के लिए साधन जो ब्रह्मकुम विश्वविद्यालय में है वो दूसरी जगह में नहीं, नहीं है अच्छाई तो हर जगह हर संस्था बताती है लेकिन बुराई कोई नहीं बताता है लेकिन जो कुछ विशेषताएं हैं साधन करने के लिए साधन बनाए गए हैं तो एक नंबर वन ब्रह्मकुमा विश्वविद्यालय में हमने देखा, देखा। आ, बहुत ही अच्छी बात है पंचम सिंह जी आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पंचम सिंह जी अभी चौरासी बरस के होने जा रहे हैं और फिर चौरानवे चौरान नाइन्टी फोर हाँ। अरे क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है। तो हाजिर हो गए जी जी नाइन्टी फोर के हैं और उनकी आवाज़ और उनकी जो हेल्थ है उससे आपको पता चल रहा होगा कि वो अभी भी बहुत ही स्वस्थ हैं मस्त हैं और ये सब कमाल है उनके राजयोगी जीवन का पहले उनका डाकू वाला जीवन जो था वो तो बहुत ही अलग ही था लेकिन जैसे जैसे उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया ज्ञान सुनने लगे तो उन्होंने अपने आहार व्यवहार और विचारों में बदलाव किया अब आगे हम लोग जानेंगे कि उनके कुछ और बातें डाकू लाइफस्टाइल में उनका जीवन खाना पीना कैसे था और फिर ब्रह्मा कुमार लाइफ में आने के बाद या ज्ञान लेने के बाद एक राजयोगी लाइफ में उनका खाना पीना किस तरह से है वो हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन नाइन्टी एफएम सुनते रहो मस्क रहो <ख़ाँ> नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं 94 रनिंग पंचम सिंह जी हमारे साथ है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आप उनकी जीवन के कुछ चुनिंदे अनुभव से अवगत हो रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को कि एक बहुत ही रोचकमय कहानी जो है उनकी आप सुन रहे हैं और जैसे कि आजकल वर्तमान समय में जैसे कि डाकुओं का इतना प्रचलन नहीं है लेकिन आज सारी चीज़ें व्यवस्था में कुछ बदलाव आ गया है तो हम भी जानेंगे पंचम सिंह जी से आपका डाकू जीवन में खाना पीने का जो आचार और व्यवहार या आहार कैसा था और अभी कैसा है वो थोड़ा बताइए बचपन से ही हमारे अंदर भक्ति भावना अटूट थी जी देवी माँ पूजा में बहुत करता था किस देवी की करते थे दुर्गा जी दुर्गा देवी की अच्छा और ये तो आप जानते ही हैं कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में जाना चाहता है लेकिन परिस्थितियाँ इंसान को जहाँ ले जाना चाहे वहाँ जाना ही पड़ता है।, है।, है मेरा जीवन का अनुभव है परिस्थितियाँ किसी को नहीं छोड़ती हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो लेकिन जो परिस्थितियाँ आती हैं आगे बढ़ाने के लिए आती हैं अनुभवी बनाने के लिए आती हैं है, और परिस्थितियों की बनती कहानी अगर राम के सामने परिस्थिति नहीं आती तो रामायण भी नहीं लिखी जाती मीराबाई देखो झांसी बाली रानी देखो मुझे देखो तो इसी प्रकार से परिस्थितियाँ जो आती हैं इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं परिस्थितियों में धीरज को धारण करो तो परिस्थितियों ने ही मुझे डागू बनाया तो जब डागू बने तो मेरी देवी माँ की बहुत पूजा करते थे मांस मुदरा बीड़ी सिगरेट मैंने बचपन से ही नहीं सेवन किया ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार भी थे जी जी देवी माँ की पूजा हम बहुत करते थे और पूजा करने का हमारा यही उद्देश्य था हे देवी माँ टाकू तो बना लेकिन टाकू भी नंबर वन बन का बनू पच्चीस जिला में हमारा अनुशासन है सारे भारत में भी हमारा अनुशासन होना चाहिए इस उद्देश्य को लेकर के एक किलो घी का हवन करना दो हजार गायत्री मंत्र का जाप करना उंगली चीर के खून चलाना पाँच किलो आटा शक्कर मिला के छुटियाँ चुनाना अपने गांव में मंदिर बनवाया वहां भी अखंड जो जलवाते थे मध्य प्रदेश में स्कूल भी खोला था मेरे स्कूल में पाँच वर्ष तक एक भी लड़का फैल नहीं हुआ और अमीरों से लेकर गरीबों को देना ये हमारा अप्रदिन का नियम था लेकिन डाकू जीवन में जो मैंने अनुभव किया कि मैंने लोटों पर कर देखा ताना साई करके देखा अटूट भक्ति करके देखा लेकिन डाकू जीवन में शांति नहीं थी क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस वालों ने मकान जला दिए थे खेती भी बंजर पड़ी थी परिवार के लोगों को पकड़ के ले जाती थी उनकी पटाई देती थी ऐसी परिस्थिति में शांति मिलेगी लेकिन कहने का अभाव अर्थ कि नागू जीवन में मुझे शांति नहीं।, नहीं मिली अब जीवन परिवर्तन कैसे हुआ एक बार मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देवी माँ मुझे दर्शन नहीं देंगी तब तक मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा और रात में नहीं दिन के मुझे बारह बजे दर्शन दो तो इस उद्देश्य को लेकर चम्बेल घाटी में गुफा में बैठ के मैंने तीन रातों और दो दिन देवी माँ की आराधना की जब तीन रातों दो दिन हो गए मेरे सामने कोई नहीं आया तो मैं रोने लगा हे माँ मुझे आपसे कुछ लेना है नहीं यही मेरी कल्पना है कि एक बार मुझे दिन के बारह बजे दर्शन दो अगर दर्शन देने में असमर्थ हो तो इससे सदता है कि कोई भगवान भगवती नहीं सब ढोंगे पोपलीलाएँ बाद में मुझे क्रोध आया जो मूर्तियाँ थीं बेताफूरी तो मैंने पत्थर से सारा पूजा का सामान तोड़ फोड़ दिया और यही संकल्प लिया था कि चम्बल में जितने मंदिर हैं उनको तोडूंगा साधु संतों को मारूंगा भगवान का नाम लेता मिलेगा उसको मारूंगा ये मेरे अंदर धुंध पैदा हो गई ऐसा लार बंदूक थी बंदूक लेकर ऊपर पहाड़ी पर आई तो मेरे सामने एक सफ़ेद वजदारी प्रकट हुआ सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता ऐसा चक्र सा घूम रहा था जब मैंने उस सफेद वसधारी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए बुद्धि में आया स्थान का कोई सत्य महात्मा होगा जैसे मैं चरणों के लिए दौड़ा उस समय आवाज़ हुआ कि बच्चे धीर धरो तुम्हारे पास कुछ दिन के बाद चेतन देवियाँ आएंगी बोली जाएंगी भगवान से मिलाएंगे दो मिनट का सीन मैंने आँखों से देखा आशा को लेकर अपने ग्रोह में आए दो दिन के बाद जयप्रकाश नारायण आए और उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दे सरकार आपकी मदद करेगी उस शर्तों के आधार पर हम लोगों ने समर्पण किया समर्पण करने के बाद ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जेल में आई उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और भगवान का साक्षात्कार कराया ओम शांति <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से आपका जीवन परिवर्तन हुआ और जैसे कि आपने डाकू जीवन के बहुत सारे अनुभव हमें सुनाए हैं तो आपके साथ में जो लोग थे क्या वो लोग भी आपकी तरह ही अनुशासन करते थे या कुछ उनका भी अलग जीवन था देखो सब से तो होते नहीं हैं लेकिन कोई व्यक्ति माता बहनों के प्रति नहीं उठा सकते थे हम लोगों में एकता थी नियम भी एक थे लेकिन सभी कहो की योगी बन जाए ऐसा तो नहीं, नहीं। लेकिन दोबारा डाकू कोई नहीं बना हम्म हम्म अच्छा जितने भी लोग समर्पण हुए उसमें से उस दोबारा कोई दोबारा नहीं डाकू नहीं बना और सब अपने जीवन में आ, आ, जो सरकार ने जमीन दिए तो अपने परिवार के साथ में रहकर के शांतिमय जीवन जीत आ रहे है उनमे करीबन ढाई सौ तो खत्म हो चुके अच्छा ढाई सौ बचे अच्छा उनके जीवन में उनको ज्ञान देने का या उनको समझाने के कुछ प्रयास आपने किए हाँ, करते हैं नहीं कई कई संत बने लोग संपर्क में भी आते हैं जाते हैं अब योगी जीवन की बात नहीं सही बात है हाँ अभी भी वो लोगों का मिलना जुलना होता है आपसे हाँ, कभी हमको गुरु मानते हैं अभी पर... जयपुर में प्रोग्राम हुआ था जहाँ सत्तर डाकू लोग आये थे अच्छा। ने बुलाया था। तो आप बहुत में सब में आया होगा इस प्रकार से मिलना होता है नहीं। नहीं। अच्छा अभी भी डाकूलोक है क्या आपने घाटी में एक भी डाक और दूसरी जगह पे कहीं भी डाकुलोक नहीं है पूरे भारतवर्ष में भारत की बात तो हमने जी जी जी तो अभी माना चंबल घाटी में डाकू नहीं है इसका मतलब शांति है सब लोग सुखी से रह रहे, रहे आ, लोग डाकू नहीं है, असान्ती तो असान्ती तो गर -गर हुँ। हुँ। अब शांति तो तो घर घर में अब घर-घर में शांति का क्या कारण है कारण असान बुझाई अनेकता की बीमारी हो। जी जी जी अरे धर्म ही सत्ता एक हो जाए तो अधर्म सत्ता आ, इतना बड़ा संगठन होते हुए <laughs> मेरे तेरे की जंजीर में फंसे ये सबसे बड़ी कमी है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आहार के बारे में बताइए पहले का आहार अभी का आहार में क्या तो परिवर्तन हमने मांस मंदिर तो नहीं खाया जी जी। आज भी जो है अभी जम्मू कश्मीर की तरफ रहे तो बुरा भोजन करना सीख गई क्यों वहां तो फल हर चीज़ तो नहीं मिलती है नहीं। लेकिन अधिकतर जो है हम बिना उबली हुई चीज का ही सेवन करते हैं दूध मक्खन भी खाते हैं और फिर जैसे सामने आ जाए तो सब स्वीकार करते हैं कोई हमारा टीयोगी नहीं, नहीं।, नहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का आहार आपका है और जहाँ जैसा माहौल हो उस तरह से सातवीं करना आप स्वीकार करते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तो जैसे ही आपने समर्पण कर लिया जयप्रकाश नारायण ने आपको बोला आपने उन, आपकी शर्तें मान ली गई फिर उसके बाद तुरंत आठ साल के बाद जब आपको छोड़ दिया गया आठ साल में तो उसके बाद आपने क्या क्या चीजें की उस समय तो जो मान लिया आठ साल है तो हम प्रकाश मुणिदा जी की पालना ली पांडव भवन में रहे हमारे साथी तो जगदीश भाई है दादा नंदोर है दादी ये हम लोगों के उस समय गुरु था और बाबा से मिलने के लिए जब आगरा से बीस पच्चीस लोग आए थे नहीं, नहीं। और कहा था कि हम भगवान से मिलाएंगे तो हमारी समझ में नहीं आया लेकिन ब्रह्मा बाबा के मंदिर तर गए कोपड़े तर तो वहाँ हमको ब्रह्मा बाबा घूमते हुए दिख हमको जब साक्षात्कार होता है तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से क्योंकि ब्रह्मा गुरु ही हमारा ब्रह्मा है गुरु विष्णु गुरु गणेश ये बात को हम लेके चलते हैं। गुरु के बिना नैया पार नहीं होती है गुरु हमारे सदा साथ रहता है नहीं। नहीं। उसके बाद आपने अपने गांव में क्या क्या किया गांव में गीता पाठशाला खोली है आश्रम में बगीचा सरकार ने दिया है उसमें नंबर वन का बने जिला में बगीचा भी लगाया है और परिवार में कौन कौन है आपके परिवार के बारे में बताइए। दो लड़का दो लड़का है दो लड़की है एक लड़की ब्रह्मा है सन्यासी भी में रहती है और एक लड़का भी गात्री परिवार से जुड़ा है सभी हमारा परिवार साथ साथीखा है सभी लोग अच्छे हैं। ज्ञान सभी को मिला है हाँ ज्ञान मिला है लेकिन चलना कम अपने, अपने कम ज्यादा तो रहता ही सही बात है कहो कि <laughs> सभी क्वालिटी एक <ये> खो जाए <laughs> हाँ, हम तो ऐसे के दो दो हमें तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है क्यों वो हमारा गुरु है तो ब्रह्मा बाबा कई लोग कहते लोकता अलोकिकता तो हमारे ब्रह्मा बाबा लौकिकता होते भी जब इन घर छोड़ा परिवार छोड़ा तो लौट के भी गए <laughs> तो हमारा भी ऐसी है कहो अब दो साल हो गए नहीं गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस विशेष कार्यक्रम में जैसे कि आप ब्रह्मा कुमार पंचम सिंह जी को सुन रहे हैं और उनके पुराने जीवन की कहानी भी आपने सुनी और वर्तमान जीवन में किस तरह का वो सेवाएं देते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे थोड़ी देर में लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो जगदम्बे करू माँ दुर्गे कहू माँ गौरी कहू माता जगदम्बे कहू माँ दुर्गे कहू माँ गौरी कहू माता जय जय जय जय माता माता माता माता माता माता दी, दी दी, दी मा काी कहू जगदम्बे कहू माँ दुर्गे कहू माँ गारी कहू मा मा ema सरा तेरे दर पे आता दर्शन पाके सब कुछ पाता जग सारा तेरे दर पे आता दर्शन पाके सब कुछ पाता मांगे क्या कोई मासे क्या कोई बिन मांगे सब कुछ पाता माँ दुर्जे ना माधारी करू जय माता की जय माता की जय माता की जय माओधारी करू तेरे दर्शन पाओ हमेशा दिल की मेरे बस ये आशा हो तेरे दर्शन पाओ हमेशा दिल की मेरे बस ये आशा नाम में तेरे इतनी शक्ति नाम में तेरे इतनी शक्ति सब गमों से मिलती मोती चरणों की सेवा सेवान जीवन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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आज हम बात कर रहे हैं पंचम सिंह जी से जिनके जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभव आप सुन रहे हैं और आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रेरणाएं आपको मिल रहा होगा मिल रहा होगा कि किस तरह से हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हम अपने विचारों को अगर सात्विक और शक्ति का शक्ति प्रदान करते हैं तो हम जो चाहे सो कर सकते हैं चलिए तो पंचम सिंह जी फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करते हुए एक बात पूछना चाहूँगा संगीत साथ आपका क्या सा रिश्ता है संगीत गीतों के साथ जो गीत बने हुए हैं या अब देखो गीत में तो रमे नहीं, नहीं लेकिन वो अच्छे लगते हैं कोई चीज तो मालिक बुरी संसार में है नहीं, नहीं। हम किसी को बुरा कहने का अधिकार भी नहीं क्यों परमात्मा की रचना है लेकिन गीतों का हमको गाने का कोई शौक नहीं नहीं नहीं गीत सुनते तो होंगे हाँ, सुनते ही हैं। हाँ, जो सुनते सुनते अच्छा हैं हैं लगता है हाँ, किस टाइप के गाने आप सुनते थे पहले और अभी कौन से गीत सुनते हैं थोड़ा बताइए अभी ना तो मैं टीवी देखता हम्म हम्म क्योंकि मैं सदा स्मृति में ही रहता हूँ कि मैं मेरे अंदर मन की गति को रोक करके मेरी जो लाड जल रही या नहीं जल रही इस समय का हमारा अभ्यास चल रहा है जब अर्जुन कृष्ण का संवाद चल रहा था तो अर्जुन तुझे ज्यादा जानने की जरूरत जर नहीं तू केवल मन को बस में कर मुझे याद कर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा तो मैं तो अपनी बाटरी को चार बजे जागता हूँ स्नान करता हूँ अपने मन की जगह जगह से हटा करके भूलकुटी के बीच में अपनी लाट को अनुभव करता हूँ लाट जल रही है या बोझिए अगर जहाँ लाट नहीं जल रही है वहाँ फिलिंग आएगी फीलिंग होना ही बीमारी की जड़ है ऊल साल तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस समय क्या करते हैं आप कैसा आपका जीवन शैली है और गीत और गुनगुनाते तो नहीं है लेकिन सुनते आप हैं और जो भी गीत अच्छा लगता है आप उसको सुनते हैं और क्या आपने डाकू जीवन में भी गीत वगैरह सुनते आ, थे क्या उस समय क्या होता जीवन में हम लोगों पर था थे। क्या थे जो आज हम दे रहे जी जी रेडू सपे अच्छा अच्छा बजाते थे समाचार आते थे तब उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे सिर्फ रेडियो ही चलता था रेडियो चलता था और मीडिया में तो हमारा उस समय जब तो जन्म जब से तो हमने डागू बने तब से ही सपना शुरू हो गया आज फलानी जगह फलानी जगह न्यूज पेपर और जीवन की कहानी हमारी आज करीबन जब से हम डागू बने तब से चल रही है <laughs> नहीं रेडियो में उस समय जो गीत वगैरह कौन से प्रोग्राम आप सुनते थे आपके समय पे? उस समय तो कई प्रोग्राम आते हैं कई कुछ एक नाम बताइए कौन सा प्रोग्राम आप लोग ज़्यादा सुनते हैं काफ़ी समय हो गया जी जी जी जैसे रामायण की को हम ज्यादा प्रिय समझते थे गीता को ये भजन को इनको जो धार्मिक जो प्रवृत्ति की जो गाना थे उनमें ही हमारी अधिकतर आज भी जो मनोरंजन के जो माले फिल्म वगैरह जो आते हैं तो ऐसे गीतों को हम बुरा नहीं कहते लेकिन हम सुनते भी नहीं ठीक है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अब वर्तमान समय में आपने जो प्रोग्राम्स वगैरह आपको बुलाते हैं जगह जगह पे खास करके आपका अनुभव सुनाने के लिए तो अनुभव सुनाने के लिए आप कौन कौन से जगह पे गए और जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई हो उसके बारे में बताइए आपके फंक्शन में देखो दस पंद्रह हजार तो हम लोगों के नाम से कई जगह जो है जैसे भानु भाई हमारे साथ में रहे तो महाराष्ट्र में भी दस पच्चीस प्रोग्राम ऐसे भाई जहाँ बीस बीस हज़ार जनता इकट्ठी हुई गुजरात में भी हुए कर्नाटक में आसाम में शिलानग में नागालैंड लेकिन हर जगह तो इतनी नहीं है लेकिन दस पाँच हजार लोग तो इकट्ठे डाकू के नाम से इकट्ठे तो हो जाते हैं डाकू आया इसी प्रकार से जो है बाबा हमसे सेवा करा रहा है और करोड़ों लोगों की दुआएं मिल रही हैं अभी भी हमारा एक संकल्प है एक माए गुजरात में रहेंगी और एक माह महाराष्ट्र में सबसे मिलेंगी फिर इसके बाद उनको अपनी जो यमुना किनारे जो कोठी बनाई है उसमें बाबा को याद करेंगे ये हमारा संकल्प है अब देखो जो कुछ बाबा करा है कोई होगा अच्छा कोई एक ऐसे प्रोग्राम का अनुभव सुनाइए जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई हो और आपको फिर प्रश्न पूछने के लिए मीडिया भी आ गई लोग भी आपको घेरे हुए थे ऐसा कुछ हाँ वैसे तो मीडिया वाले जैसे वाले महाराष्ट्र में अधिकतर कई जगह भीड़ भाई है बरदास पूना है बम्बई में भी काफ़ी भीड़ लगी एक समय तो जो टिकट भी लगी थी जब हम आए आए तब बम्बई में भी जो है घाट घाटकोपर में भी प्रोग्राम हो मैसाना में भी कई प्रोग्राम हो गए में भी हो गए हाँ एक त्रिवेणी बहन है उनके पास में भी हम एक महीना रहे त्रिवेणी बहन बहुत महान योगी आत्मा है हुँ. वो अंदर की बात भविष्य बताती है उनके पास सांस वालों ने मशीन भी दी है जो अंदर तुम्हारे जो विचार होते हैं हुँ. तो उनको हमने देखा कि उनने हमारे अंदर मशीन लगाई जो मेरे अंदर कमी थी उनने सारी कमी को प्रकट किया उसके बारे में भी हमको नंग वगैरह भी दिए थे अच्छा अच्छा कोई खास अनुभव आपका ध्यान में आपको कोई ऐसी अच्छी अनुभूति हुई हो उसके बारे में बताइए वो अनुभूति जब होती है तो मैं ये दादा लेख राजकीय होती है ये तो हमारा क्योंकि परमात्मा शरीर रूपी मंदिर से कोई बड़ा मंदिर नहीं अगर इस मंदिर में गंदगी है तो मस्तक रूपी संघासन पे देव शक्ति मान शक्ति ही जो विराजमान है वो नाराज है नाराजगी का कारण ही बीमारी है मनुष्य प्राणी सब प्राणियों के राजा होता है जिसने से राति को भी कंट्रोल में किया मनुष्य के विचारों ने संसार की रचना की मनुष्य के विचारों ने सूख शांत तक पहुँची मनुष्य के विचारों ने मंदिर बनवाए मनुष्य के विचारों ने बड़े बड़े चित्र बनवाए पत्थर की मूर्तियां बनाई दो लाख की चढ़ौती चढ़वाई जगत से पूजा कराई तो विचार बड़े की मूर्ति विचार विचारों से इंसान दाना बनता विचारों से मानव बनता विचारों से देवता बनता राम बने तो मनुष्य बने कृष्ण बने तो मनुष्य बने भगवान भी इस शरीर का आधार लेकर के ही काम करता है तो शरीर रूपी मंदिर से कोई बड़ा मंदिर नहीं पहला सुख इन रोगी का आया दूसरे सुख जो है धर्म माया पहले तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो अगर स्वास्थ्य को ठीक रखने की विधि अगर जानना है तो हम लोगों से संपर्क भी करें विद्यालय से भी संपर्क करें कि उसके लिए चार बजे जागो स्नान करो जो चार बजे का जो स्नान होता है अमृत का स्नान होता है और अपनी बैटरी को चार्ज करो मन की गति को रोक करके ब्रिकी के बीच में अपनी लाइट को देखो अगर लाइट का अगर आपको अनुभव हो गया तो दिन भर तुम्हारा लाटा ही मैं तुम्हारा बुद्धि योग रहेगा जहाँ लाड का अनुभव नहीं हो रहा है वहाँ अनेक प्रकार की परपंच की बीमारी भी खड़ी हो जाती है तो अपनी सारी बीमारी को ठीक करके मन अपने को अपनी आत्म, अपने को अपनी बैटरी को चार्ज करो बैटरी चार्ज करना माना मन को जगह जगह से रोक करके भरकुटी के बीच में आत्मा को देखो आत्मा ही एक बलफ है जो पावर हाउस से कनेक्शन आ रहा है तो पावर हाउस से कनेक्शन लेने के लिए मनुष्य के पास कौन सी शक्ति है पवित्रता की शक्ति जैसे मैंने जंगलों में देखा एक मरियारा सांप होता है तो उसके पास मणि होती है बहुत दूर तक उजेला देती है जब सर्प के पास मणि है तो मनुष्य के पास भी मणि है कौन सी मणि पवित्रता की मणि पवित्रता होगा उसके चेहरे पे खुदा ही चमकता हुआ सतारा की तरह उसका जीवन दिखाई देगा ये पवित्रता की निशानी है और पवित्र जहाँ संपूर्ण पवित्रता होगी वहाँ बीमारी भी नहीं होगी हमारा तो एक मानना है कि सच्चा अगर योगी है तो रोगी भी नहीं होना चाहिए, चाहिए। अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका अनुभव सुन के एक बहुत ही डाकू जीवन के बाद आपने ब्रह्मा कुमार जीवन को जिया और राजऋषि बनकर आप सभी लोगों को अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए अपने जीवन का अनुभव सुनाते हुए सभी लोगों को आप प्रेरित करते हैं कि योगी जीवन जिए निरोगी रहें स्वस्थ रहें खुश रहें मस्त रहें और जो भी चीज़ें आप देखते हैं उसमें आप सबको स्वीकार भाव से देखते हैं सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अपने आप अपने मन के ऊपर काबू पाने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं सवेरे 4 बजे उठ के अपने मन को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करते हैं और अपनी आत्मा की ज्योति को उजागर करने का पूरा ध्यान रखते हैं हर समय जब भी आप खाली होते हो तो अपनी आत्मा को जगाने की और ज्योति को उजागर करने का पूरा प्रयास करते रहते हैं अपने विचारों से ये आपने हमें सुनाया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अगर फ्री हो जाते हैं तो अपने आप पर अपने आप को देखें अपने विचारों को देखें विचारों को समेटें और आत्मा ज्योति जगाने का पूरा प्रयास करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे स्वस्थ भी रहेंगे और शुभ भी रहेंगे दूसरों के लिए भी हम शुभ भावना करेंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम मुझे लगता है कि हम खुद भी परेशान रहेंगे दूसरों को भी परेशान करने की ही योजना हम बनाते हैं अपने मन में तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने मन को कंट्रोल करें बहुत ही अच्छी बात पंचम सिंह जी अपने अनुभव का हमारे साथ शेयर किया बहुत ही अच्छा लगा और आने वाले समय में जिस तरह के आपने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में फिर से एक एक महीने का प्रोग्राम करने वाले हैं और उसके बाद फिर आप जो है अपने एक जो एमपी में ही जाएंगे अपने गांव में और वहाँ पर जो कोटिया आपने बनाया वहाँ पर बैठकर फिर से तपस्या करने का आपका विचार है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान आपने सुना उसमें से कौन सी एक जो ज्ञान की बिंदु है बहुत ही अच्छा लगा उससे आपका जीवन में खुशी मिलती है खुशी वाला एक बात जरूर बताइए बहनों ने मुझे राखी बांधी थी झील में और कहा था कि राखी पवित्रता की है तो मैंने कहा था कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी तो बहनों ने कहा था कि कोई व्रत नहीं होता है जो खंडित न हो व्रत वही होता है कि लिया कभी खंडित न हो तो आज उस विद्यालय की शिक्षाओं को लेकर हम 35 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं सुधन्य का भोजन करते हैं हमारा जीवन में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो इसके ऊपर भी कोई कमी अगर हो जाती है तो उस समय फिर हम दो दिन खाना नहीं खाते हैं ये हमारी प्रतिक्रिया रहती है बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार पंचम सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और लास्ट में आपने संदेश में भी बहुत ही सुंदर बात बताई कि आप जब भी आ, समय मिलता है और इस ज्ञान में आने के बाद जैसे कि आपको राखी बहनों ने बांधा पवित्रता की तो उसको आपने अच्छी तरह से आ, समझ लिया और अपने जीवन में उस पवित्रता को धारण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का पूरा प्रयास वो करते रहते हैं और इसी से उनका जो है आ, पूरा ध्यान ये भी रहता है कि उस उनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो ये भी ध्यान रखते हैं तो पूरा खाने पीने पे उनका ध्यान रहता है सात्विक अन्न स्वीकार करते हैं और कभी ऐसी छोटी गलती उनसे हो जाती हैं तो वो अपने आप को खुद को ही सजा देते हैं दो दिन तक अन्न जल नहीं ग्रहण करते तो ये एक बहुत बड़ा सीख हमको मिलता है कि हम दूसरों को दोष न देकर अपने कमियों को ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को ही सजा दें तो इससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है मन भी संतोष रहता है और हम पश्चाताप भी कर लेते हैं अपने आप से तो ये बहुत बड़ी सीख हमको मिलता है पंचम सिंह जी जिस तरह का पुरुषार्थ जिस तरह का वो प्रयास अपने आत्मा रूपी बैटरी को शुद्ध करने के लिए लगे हुए हैं प्योर करने के लिए लगे हुए हैं वो सारी बातें वो सारे जो टिप्स जो है उन्होंने अपनी बातों में हम सभी को बताया है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी को इनकी बातें बहुत अच्छी लगी होगी और जो बात आपको बहुत पसंद आया हो तो ज़रूर उनमें से कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगी हो उसको आज ही से करने का प्रयास करते रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप आसपास के जो भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैं वहाँ जाकर भी आप इस राज्यों का जो पंचम सिंह प्रयोग किया है उस राज्यों का आप भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सदा निरोगी खुशनुमा बना सकते हैं तो चलिए आप सदा निरोगी और खुशनुमा रहे इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और पंचम सिंह जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम। सुनते रहो मुस्कराते रहो Sorry. na o kumann na dena abhiman na dena सा कभी भी पल ना देना ओ मेरे साई प्यार